ये भवन बाहर से तो चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित थे और भीतर जलते हुए दीपकों से उद्दीप्त हो रहे थे जिससे वे त्रिपुर के अंधकार को उसी प्रकार पीकर नष्ट कर रहे थे जैसे उपद्रमों के प्रकोप से कुल नष्ट हो जाते हैं रात्रि के समय जब चंद्रमा की उज्जल छटा पूरे त्रिपुर में फैल गई तब दानो गण रात बिताने के लिए अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने ग्रिहों में चले गए इधर रात बीती और कोईले कूजने लगी कुछ देर बाद त्रिपुर में युद्ध के मुहाने पर शंकर जी के घोड़ों द्वारा पराजित किए गए शत्रुओं की छील कीर्ति की तरह उन देव शत्रुओं के नगर में एका एक चतुर्थ प्रहर की छील चांदनी दीख पढ़ने लगी उस समय कुंद के पुष्प समूहों से निर्मित हार के समान उज्जल वर्ण वाले चंद्रमा किरण जाल के छील हो जाने के कारण निर्जल बादल की तरह दिखने लगे चांदनी के नष्ट हो जाने पर चंद्रमा की शोभा उसी प्रकार जाती रही जैसे धन संपत्ति से संपन्न मनुष्य भाग के नष्ट हो जाने पर शोभाहीन हो जाता है उस समय तपा� बिंब वाले सूर्य अपने सारथी अरुण की प्रभा से चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर उदयाचल के अग्र शिखर पर स्थित हुए और आकाश मंडल में अंधकार रूपी नदी को पार करते हुए शोभा पा रहे थे इस प्रकार श्रीमत्स महापुराण में त्रिपुर कौमदी नामक 139वां अध्याय संपूर्ण हुआ 140वां अध्याय देवताओं और दानवों नंदीश्वर द्वारा बिद्दुन मालिक का वध मैका पलायन तथा शंकर जी की त्रिपुर पर विजय सूत जी कहते हैं ऋषियों प्रकाश बिखेरने वाले सहस्रान सुमाली सूर्य के मेरुगिर पर उदित होते ही सारी की सारी देवसेना प्रलयकालीन सागर की तरह उच्च स्वर से गर्जना करने लगी तब भगवान शंकर सहस्त्र नेत्र धारी पुरंदर इंद्र कुबेर और वर्ण को साथ लेकर तिपुर की ओर प्रस्थित हुए उनके पीछे विभिन्न रूपधारी शत्रु विनाशक प्रमथ गण भीषण सिंहनाद करते और बाजा बजाते हुए चले उस समय बजते हुए बाजों छतरों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वह देवसेना ऐसी लग रही थी मानो तत्पश्चात शंकर जी की उस विशाल भयंकर सेना को आक्रमण करते देखकर दानवीन्द्रों का समूह सागर की तरह संचुद्ध हो उठा फिर तो पंखधारी पर्वतों की भांति विशालकाय दानवों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए वे खड्ग पट्टिश पट्टे शक्ति शूल दण्ड कुठार, धनुष, वज्र तथा बड़े-बड़े मूसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इस प्रकार प्रहार करने लगे, जैसे ग्रस्म रितु के बीत जाने पर बादल जल की वर्षित करते हैं। इस प्रकार मय सहित देव शत्रु दैत्यगण विद्धन माली के साथ होकर प्रसन्नतापूर्वक देवीस्वरुंग से टक्कर लेने लगे। उनके मन में विजय की उन बलहीनों की सेना स्त्रियों के अवयवों की तरह दुर्बल थी मेघ की कांति वाले युद्ध कुशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ रहे थे और मेघ के समान गरज रहे थे युद्ध लोभी सैनिक प्रजलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्रों द्वारा क्रोध परस्पर एक दूसरे को मार पीट, रहे थे कुछ लोग वज्ज से घायल होकर, कुछ लोग बानों से विरीन होकर, और कुछ लोग चक्रों से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। दैत्यों की मार से, जिनकी मालाओं के सूत्र और हार टूट गए थे, तथा जिनके वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, वे देवता और गणेश्वर समुद्र में मगर मच्छों एवं ना� धूम युक्त सूर्य कीसी कांति वाले बेगशाली दानों द्वारा रोध पूर्वक चलाए गए गदा मूसल तोमर कुठार वज्र शूल रिश्त पट्टिश पर्वत सिकर और शिलाखंड आदि आयुधों का महान समूह सागर में गिर रहा था देवताओं और असुरों के हाथों से वेगपूर्वक चलाए गए आयुधों से नक्षत्रगण भी त्रस्त हो रहे थे और महान संघार हो रहा था, जैसे दो हाथियों के लड़ते समय छुद्र जीवों का धinाश हो जाता है, उसी तरह देवताओं और असुरों के संग्राम से मगरमच्छ और नाकों का संघार होने लगा। तत्पश्चात् विद्युत समूहों से युक्त मेघ की तरह कांतिमान विद्युत ने बिजली से युक्त बादल की तरह � उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ दानव विद्युन्माली बादल की तरह गरजता हुआ युद्ध स्थल में सूर्य के समान तेजस्वी मुख वाले नंदीश्वर से बोला नंदकेश्वर मैं बलवान विद्युन्माली हूं और युद्ध करने की इच्छा से तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं अब तुम्हारा मेरे हाथों से जीवित बच पाना असंभव है युद्ध स्थल में वचनों द्वारा दानव विद्युन्माली का हनन नहीं किया जा सकता। तब वाक्य के अलंकारों के ज्ञाता एवं सेश्वत तपस्वी नंदीश्वर ने ऐसा कहने वाले दैत्य विद्युन माली पर प्रहार करते हुए कहा, दानवादम, तुम लोग इस समय कामा सकते ही हो, जिसका यह अवसर नहीं है। तुम मुझे मारने में समर्थ हो, तो उसे कर दिखाओ, किंतु जाति दोष के कारण तुम अपनी प्रति ऐसी डींग क्यों मार रहे हो यदि इससे भी पहले मैंने तुम्हें पशु की तरह बहुत मारा है तो इस समय तुझे यज्ञ विध्वंसनी का हनन कैसे नहीं करूंगा तुम समझ लो, जो हाथों से सागर को तैरने की तथा सूर्य को आकाश से गिरा देने की शक्ति रखता हो वह भी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता तब नंदीकेश्वर के समान ही बलशाली विद्युन माली ने इस प्रकार कहते हुए नंदीकेश्वर को एक बाण से वैसे ही वीर दिया जैसे सूर्य अपनी किरण से बादल का भेदन करते हैं वह बाण नंदीश्वर के वक्षस्थल पर जा लगा और उसका शुद्ध रक्त इस प्रकार पीने लगा जैसे सूर्य अपने प्रभाव से नदी और समुद्र के जल क उस प्रथम प्रहार से अत्यंत क्रुद्ध हुए नंदीश्वर ने अपने हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर गजराज की भांति विद्धन माली के ऊपर फेंका, वायु से प्रेरित हुआ वह वृक्ष घोर शब्द करता और पुष्पों को बिखेरता हुआ आगे बढ़ा किंतु विद्धन माली के बाणों से छिन्न-भिन्न होकर एक बड़े पक्षी की तरह भूतल पर बिखर गया विद्धन माली द्वारा श्रेष्ठ बाणों के प्रहार से उस वृक्ष को छिन्न-भिन्न हुआ देखकर महाबली नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे फिर तो वे सूर्य और इंद्र के हाथ के समान स्वभावशाली अपने हाथ को उठाकर सिंहनाद करते हुए उस क्रूर राक्षस का वध करने के लिए इस प्रकार झपटे जैसे गजराज भैंसे पर टूट पड़ता है नंदीश्वर को वेगपूर्वक आक्रमण करते देखकर वेगशाली विद्युन माली ने बलपूर्वक नंदीश्वर के शरीर को सैकड़ों बाणों से व्याप्त कर दिया उस समय नंदीश्व तब उन्होंने अपने शत्रु विद्धन माली के रथ को पकड़कर बड़े बेग से दूर फेंक दिया। उस समय उस रथ के घोड़े उसमें लटके हुए थे और उसका अग्रभाग टूट गया था तथा वह चक्कर काटता हुआ रणभूमि में उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे मुनि के शाप से सूर्य सहित सूर्य का रथ गिर पड़ा था। तब दितिपुत्र विद्धन माली माया के बल से अपने को सुरक्षित रखकर रथ के भीतर से निकल पड़ा और उसने सामने खड़े हुए नंदीस्वर पर शक्ति से प्रहार किया प्रमथ गणों के नायक नंदीस्वर ने रक्त से लथपत हुई उस शक्ति को हाथ में लेकर विद्धन माली को लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर तो उस शक्ति ने विद्धन माली के कवच को फाड़कर उसके हृदय को भी विदेंद कर दिया, जिससे वह बद्ध से मारे गए पर्वत की तरह धाराशाई हो गया। इस प्रकार विद्धन के मारे जान ठीक है ठीक है ऐसा कहते हुए शंकर जी की पूजा करने लगे इधर नंदीशतर द्वारा डैत विद्दुन माली के मारे जाने पर मैंने प्रमथों की सेना को उसी प्रकार जलाना आरंभ किया जैसे उद्दिप्त दावाग में बन को जला डालती है।